मेरी जंगल डायरी से कुछ पन्ने भाग एक लेखक पंकज अवधिया 4 जून 2009 हज़ार नौ खोर बहरा कौवा कुल्लू और गोरे साहब की रेलगाड़ी साहब ये कौआ का पेड़ है मैं अपने बचपन से इसे देख रहा हूँ इसकी हम पूजा करते हैं क्यों क्योंकि इसने हमारे गांव को आज तक नाना प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखा है आज भी मैं इसकी छाल से बनी चाय से ही दिन की शुरुआत करता हूँ मुझे मालूम है कि इससे हृदय मजबूत रहता है दूर गांव के लोग जब इसे जलाऊ लकड़ी के लिए काटने आए तो मैं लेट गया जान दे दूंगा पर इसे काटने नहीं दूंगा हमारे सियान अर्थात बुजुर्ग बताते हैं कि गोरे साहब पूरा जंगल यहाँ से ले गए पर इस पेड़ की महत्ता को देखते हुए बिना काटे छोड़ दिया आप जो ये नाला देख रहे हैं ये अभी सूखा है पर बरसात में लबालब भर जाता है बरसात और गर्मी में यह पेड़ इतना पानी पी लेता है कि पूरी गर्मी निकाल लेता है ये हमारी इतनी सेवा करता है पर इसके लिए ज़्यादा कुछ हम नहीं कर पाते हैं रायपुर से 50-55 किलोमीटर की दूरी पर श्री खोर बहरा यह सब मुझे बता रहे थे वे एक मंदिर के पुजारी हैं मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ यहाँ देवी का मंदिर है और इस और के जंगल में जाने के लिए यहीं से होकर जाना होता है श्री खोर बहरा परिवार वाले थे वैराग्य और देवी सेवा में मन क्या लगा गांव छोड़कर जंगल में बने मंदिर पर मंदिर में आ टिके मैं अक्सर उनके साथ पैदल ही जंगल में लंबे निकल जाता हूं ना जाने कितनी जानकारियां हैं उनके पास घंटों हम चलते रहते हैं और दुर्लभ वनस्पतियों को खोजते रहते हैं रास्ते में भालू मिल गए तो पहले वे मुझे पेड़ पर चढ़ाते हैं फिर खुद चढ़ते हैं तेंदुआ मिल गया तो जोर से चिल्ला कहते हैं कि देवी के मंदिर तक पहुँच और दर्शन कर मैं आता हूँ साहब तो को जंगल दिखाकर फिर मेरी ओर मुड़कर कहते हैं कि यह देवी के दरबार जा रहा है मैं चौड़ी आँखों से यह सब देखता रहता हूँ मैं अपने आधुनिक जूतों के बाद भी संभलकर चलता हूँ पर वे नंगे पाँव गर्म धरती पर बेफिक्री से चलते जाते हैं क्या यहाँ कुल्लू का पेड़ नहीं है मैंने पूछा कुल्लू यानी इस्टर कुल्लिया यूरेंस जिसे अंग्रेजी में इंडियन घोष ट्री भी कहते हैं सफ़ेद भूत से कम नहीं दिखता है यह पेड़ इसकी गोंद की देश विदेश में बहुत मांग है पेड़ के नरम तने पर एक कुरहाड़ी मारी नहीं की विनम्रता से पेड़ गोंद उगलने लगता है इतनी विनम्रता की वह सर्वस लुटा देता है उफ तक नहीं करता स्वार्थी मनुष्य बिना देरी किए गोंद बटोरता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है उसे मालूम होता है कि अब दोबारा उसे यहाँ नहीं आना है क्यों क्योंकि अब इस पेड़ को सूख कर मरने से ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता पथरीली जमीन पर ही यह उगता है माँ प्रकृति बड़ी मुश्किल से इन्हें तैयार करती है और एक पल में ही सब लुट जाता है बताते हैं कि सरकार ने कभी इसके एकत्रण पर प्रतिबंध लगाया था पर आप तो जानते ही हैं कि प्रतिबंध इस तरह के दो, दोहन को और बढ़ा देते हैं प्रतिबंध के दौरान और आज भी इसकी गोंद खुलेआम बाजारों में बिकती रही बिकती है पारंपरिक चिकित्सक इस बात को जानते हैं इसीलिए उन्होंने अपने रोगियों को इसे देना बंद कर दिया है मैं पिछले पंद्रह वर्षों से इस पेड़ की प्राकृतिक आबादी पर नजर गड़ाए हूँ पहले बहुतायत में होने वाला यह पेड़ देखते ही देखते दुर्लभ से दुर्लभतम हो गया मीलों चलने पर ही एक या दो पेड़ मिलते हैं और वो भी छलनी सीने वाले मौत मौत की बात जोते इस भयावह स्थिति को भापते हुए मैंने भी इसके विषय में पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान को सार्वजनिक तौर पर बताना बंद कर दिया है एक पेड़ है साहब बड़ी मुश्किल से बचा के रखा है खोर बहरा ने जवाब दिया काफी दूर तक पैदल चलने के बाद हम उस पेड़ तक पहुँचे तो पता चला कि गोंद एकत्र करने वाले वहाँ पहले पहुँच चुके हैं पेड़ के जानलेवा जब को देख मन रो पड़ा खोरबहरा ने दर्जनों गालियाँ दी उस अज्ञात हत्यारे को और फिर सिर पकड़ बैठ गया उस दिन मैं आगे वन ग्रामों में गया तो कुल्लू की बात करता रहा जिन गांवों में ये सैकड़ों की तादाद में थे वहाँ अब ये खोजे नहीं मिलते हैं और सबसे बुरी बात यह है कि नई पीढ़ी के युवाओं को इस पेड़ की भूमिका के बारे में पता ही नहीं है बहुत से युवा तो ये भी नहीं जानते कि गांव में ये है कहाँ वापस लौट हम फिर उसी सूखे नाले पर पहुँचे खोरबहरा बोले गोरे साहब को यह जगह पसंद थी इसलिए वे अपनी गाड़ी यहाँ रुकवाते थे मैंने पूछा गाड़ी मोटर गाड़ी हुरबहरा ने जो जवाब दिया वह यकीन करने लायक नहीं था गाड़ी माने रेलगाड़ी पहले यहाँ से रेलगाड़ी जाती थी जंगल से लकड़ी को काटकर बड़े शहरों तक ले जाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ छोटी नैरोगेज की रेलगाड़ी चलाई थी जब काम हो गया तो पटरियां निकाल ली गईं। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ कभी रेलगाड़ियाँ चलती होंगी इसकी परिकल्पना करना भी मुश्किल था हम बचपन से सुनते रहे हैं कि रायपुर और नगरी के बीच रेल मार्ग था अंग्रेज़ों के ज़माने में पर यह मार्ग यहाँ से गुजरता होगा क्या मैंने न कभी पढ़ा और ना ही सुना मैंने सूखे नाले की तस्वीर ली फिर उस नाले में कुछ दूर तक आगे बढ़ा यह रेल मार्ग बड़ा ही मनोरम लगा अंग्रेज़ों के समय तो और भी मनोरम रहा होगा क्योंकि उस समय यह क्षेत्र घने जंगलों से ढका रहा होगा घर लौटते ही मैंने इंटरनेट खंगालना शुरू किया इस मार्ग की जानकारी के लिए पर कुछ भी जी हाँ कुछ भी नहीं मिला मुझे लगता है कि पर्यटकों के लिए तरह छत्तीसगढ़ के लिए यह रेल मार्ग वरदान साबित हो सकता है इस रेल मार्ग पर से पर्यटक गुजरे तो गदगद हो जाएं यदि इसे पुनर्जीवित कर दिया जाए तो फिर क्या कहने मेरी जंगल डायरी से कुछ पन्ने या लेख जंगल यात्रा के दौरान हो रहे नए अनुभवों पर आधारित है मेरे पास बांटने को ढेरों जानकारियाँ हैं अपने साथ इन्हें सहज कर रखूंगा तो शेष दुनिया को उस धरती के स्वर के बारे में नहीं बता पाऊँगा जो मेरी कर्मस्थली है मैं इसे आपके लिए लिख रहा हूँ पर चाहता हूँ कि पीढ़ियों तक इसे पढ़ा जाए क्रमशः लेखक कृषि वैज्ञानिक है और वन औषधियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद